नाथ आपके चरणों में पड़े हुए इस भक्त को आपेक्षित कार्यों में निवृत्त होने के लिए आज्ञा दीजिए विनम्र पूर्वक यह निवेदन करके मैंने हाथ जोड़ की देव देवेश्वर भगवान को बारंबार प्रणाम किया और उन्हीं के समीप बैठ गया ततपश्चात नूतन जलधर के समान गंभीर ध्वनि वाले श्री विष्णु ने शंकरजी की महिमा के कीर्तन द्वारा अपनी विशुद्ध वाणी को और भी करतात करते हुए कहा, तीनों लोक के अदिश्वर प्रभो, गंगाधर, जगन्नाथ, वीरुपाक्ष, चंद्रशेखर आपकी जय हो, शंभो आपकी दया असीम है और वह भक्त जनु पर सदा अकारण भेटी रहती है, जिससे उन भक्तों में स्वच्छ एवं पूर्ण ज्ञान का आधार होता है। प्राय संपूर्ण विद्याओं का पालन और समस्त ऐश्वर्यों का संग्रह भी आपकी कृपा से संभव है हे कृपा निधान आपको जानने में आप ही समर्थ हैं अथवा जिसको आपका कृपा प्रसाद प्राप्त है वह समर्थ हो सकता है क्या भंवर किसी कीट को आकृष्ट करके उसे अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं करा देता उसी प्रकार आप भी अपने तुच्छ भक्तों को अपनाकर अपने समान बना लेते हैं देवता आपके अंश से उत्पन्न हुए हैं इसलिए क्या वे प्रभावशाली नहीं है। क्या तपाई लोहे में जो अंधि देवता स्थित हैं उनमें जलाने की शक्ति नहीं होती देवशंकर सर्वाधार आप कर्पा करके हमारे नेत्रों को आनंद प्रदान करने वाली अपनी दिव्य म श्री सूत जी कहते हैं इस प्रकार श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रणाम और स्तुति करने वाले ब्रह्मा और भगवान विष्णु के ऊपर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए तथा इस तेजो तेजमय स्तंभ से गौर वर्ण नील कंठ पुरुषोत्तम से प्रकट हुए उनके मस्तक पर अर्ध चंद्र का मुकुट शोभा पा रहा था हाथों में बाल बालमर्ग तथा अभय और विश्राम की मुद्राएं थी वे ब्रह्मा और विष्णु से बोले, मुझ में चित लगाने वाले, तुम दोनों की भक्ति से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम उम्मीद से कोई वर मांगू भगवान शंकर के इस वचन से उन दोनों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने हाथ जोड़कर अपना प्रथक और कभी प्राच्त ना होने वाले त्रिभुवन विधाता भगवान शिव का वेदिक मंत्रों से स्तब्धन करते हुए इस प्रकार कहा भगवन आपके इस दिव्य रूप को हम नमस्कार करते हैं आप सतत वर देने वाले हैं आप किशोर तेजोमय है देवताओं में सबसे श्रेष्ठ महादेव हैं तथा योगियों के ध्यान करने योग्य निरंजन हैं इस प देव आपने अपने तेज से संपूर्ण आकाश का अंतराल परिपूर्ण कर रखा है इससे क्षण भर में ऐसी स्थिति हो जाने की संभावना है जिससे यह पूछना पड़ेगा कि देवताओं का निवास स्थान कहां था समस्त देवलोक भस्मो जाना चाहता है सिद्ध चारण गंधर्व देवता और महर्षि आपके तेज से संतप्त हो आकाश में ना तो ठहर पाते हैं और ना कहीं जाने के लिए मार्ग ही पाते हैं आपके उग्र तेज से तपती हुई है समूची पृथ्वी अब चराचर जगत को उत्पन्न करने में समर्थ ना होगी अतः समस्त संसार पर अनुग्रह करने के लिए आप इस तेज को समेटकर अरुणाचल नाम से इसावर हो जाइए जो मनुष्य आपके अरुणाचल नामक इस तेज में तथा जो तिर्मय सरूप को भक्ति पूर्वक नमस्कार करेंगे वे देवताओं से भी अधिक सम्मानित होंगे और उन अचल आप शरण लेकर सब लोग ऐश्वर्य, सौभाग्य महत्व तथा काल पर भी विजय प्राप्त करें यह स्तुति सुनकर भगवान शंकर ने तथास्तु कहकर वैसा ही वर दिया उस समय कमलकांत भगवान विष्णु ने अरुणाचल पति शिव से प्रार्थना करते हुए कहा पुनह अरुणाचल निदान अरुणाचल ईश्वर प्रसन्न हुई प्रभु महेश्वर आपका का समस्त लोगों के हित के लिए हुआ है आपके इस परम अद्भुद स्वर की उपासना थोड़े पुण्यवाले लोगों को सुलभ नहीं है मैंने और ब्रह्मजीनी व्यादोक्त स्त्रोतों द्वारा आपका इस्तबन किया है। जो मनुष्य आपका पूजन करेंगे वे निष्पाप एवं कृतार्थ होंगे जो लोग नाना प्रकार के उपहारों और पूजन सामग्रियों द्वारा आपकी पूजा करें वे अवश्य चक्रवर्ती राजा हों तथा सब पापों से तत्काल मुक्त होकर शुद्ध हो जाए आपके समीप आए हुए सब मनुष्य को अहंकार और ममता का परत्याग करके निरंतर आपके चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए तब भगवान चंद्रशेखर ने कहा ऐसा ही होगा यह कहकर भगवान विष्णु को वरदान दिया और अरुणाचल रूप से भी इस्थावर लिंग हो गए समस्त लोकों का एकमात्र कारण यह तेजस लिंग अरुणाचल नाम से विख्यात हो इस भूतल पर दृष्टि गोचर हो रहा है परलयकाल में संपूर्ण लोकों को अपने भीतर डुबो देने वाले चारों समुद्र भी इस अरुणाचल के निकट की भूमि का स्पर्श तक नहीं कर पाते शिव के विभिन्न तीर्थों की महिमा धर्मजी बोले हे सनक अरुणाचल रूप से स्थित हुए भगवान शंकर के सरूप का जो डिंग दर्शन और नमस्कार करते ह वे निश्चय कर्तार्थ हो जाते हैं अरुणा चल का दर्शन समस्त तीर्थों में इस्नान और संपूर्ण यज्ञों के अनुष्ठान का फल देने वाला है उससे भगवान सदाशिव की प्रसन्नता प्राप्त होती है जो लोग पदक्षणा नमस्कार तपस्या और नियमों द्वारा अरुणा का पूजन करते भगवान शिव उनके अधीन हो जात और दान से भी भगवान शंकर वैसे प्रसन्न नहीं होते, जैसे कि एक बार भी अरुणाचल के दर्शन से होते हैं, जिसके द्वारा अरुणाचल लिंग की पूजा होती है, उसे कलयुग का दोष नहीं प्राप्त होता, तथा उसकी आधी व्याधि भी नहीं बढ़ने पाती। निमिषराणे तीरथ में निवास करने वाले मुनियों ने सूतजी से क जो शिव का परम उत्तम स्थान हो उसका हम शिव वर्णन कीजिए सूत जी बोले मुनियों पूर्व काल में नंदीश्वर के मुख से मार्कर जी ने जो कुछ सुना था उसका वर्णन करता हूँ आदर पूर्वक सुनो मार्कर जी बोले नंदेश्वर इस त्रिलोकी में तथा समस्त आगो में पुराणों और वेदों में भी कोई ऐसी बात नहीं है जो आपके विदित ना हो, आपने पहले यह बताया कि भूमि पर मनुष्यों को लोकिक सुख, स्वर्ग भोग कथा तथा केवल्य तीनों की ही प्राप्ति हो सकती है। इन में से प्रथम दो वस्तुएं लोकिक सुख और स्वर्ग भोग पुण्यशील होने पर प्राय नष्ट हो जाती हैं, परंतु तृतीय वस्तु मोक्ष का नाश नहीं होता, उसकी सिद्धि आपने बुद एवं विज्ञान के द्वारा बतलाई है, किंतु समस्त देहधारियों को विशुद्ध ज्ञान दुर्लभ है, वही ज्ञान किसी किसी क्षेत्र में शास्त्र आदि पढ़े बिना ही केवल शिव के पूजन मात्र से सिद्ध हो जाता है, अथवा जिस स्थान के मात्र से समस्त शरीरधारियों को नियम पूर्वक शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, उसक यो कहकर मारकन्नेजी ने अन्य मुनिंद्रों और महात्माओं के साथ शिलाद पुत्र नंदीश्वर के चरण बिंदों में सब शास्त्रों की प्राप्ति के लिए नमस्कार किया तब नंदीकेश्वर ने कहा मुने तुमने जिन के विषय में पूछा है वे शिव प्रधान तीर्थ स्थान इस भूतल पर अवश्य है भगवान शंकर ने समस्त चराचर जीवों का कल्याण करने के लिए वह सिद्धि स्थान को प्रकट किया है देहधारियों को अपने अपने कर्म के अनुसार जो भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेना होता है आपने उन्हीं के महान हित के लिए शिव प्रधान तीर्थों को सुन्न की छप्रकट की है अन्यथा करोड़ कल्प में भी उन देहधा�